शो टॉक बिरहिनी मंदिर दिया बार नंबर सेवन हे बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम

रे बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठों जाम है

यारी मौला बिस के तू क्या ला गा काम है रे कुछ जीते बंदगी कर ले आखिर को गौर काम है आखिर को गौर काम है रे

गुरु के चरण की रज के दो नैन के बीच अंजन दिया तिमिर माही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया निरंकार पिया को देख लिया

कोटि सूरज तहाँ छपे घने तिनी लोक धनी धनु पाह पिया सदगुरु ने जो करा मरिके यारीग जुग जुग जिया मरिके यारी जुग जुग जिया

तब लग खोज चला जावे जब लग मुद्दा नहीं हाथावे जब खोज मरे तब घर करे फिर खोज पकड़ के बैठ जावे फिर खोज पकड़ के बैठ जावे

आप में आप को आप देखे और कछु नहीं चित जावे यारी मुद्दा हासिल हुआ आगे को चलना क्या भावे आगे को चलना क्या भावे

ये हवाएं यह सितारों का सुहाना साया आह यह खुनकी यह ठंडक यह उदासी यह गुदाज तैरती फिरती है पिछले की रसीली आवाज डालियां की बूंदों से लदी जाती हैं चांदनी कोह के माथे से उतर आई है यह घनी रात

यह महकी हुई अपसरदा फजा दूर तालाब के मंजर की सलोनी रंगत फर्श पे लेटा हुआ नील गगन हो जैसे यह शब माह दो में मगन हो जैसे सुरमई धुंध में लिपटा हुआ बोझल मंजर गुल जमीनों की खामोशी में यह सूर्य, यह सरगम यह चट्टाने यह तरासीदा नगीन फितरत के

ये खुनक नर्म हवाओं की चटीली आवाज तूले हिजरा वो मसीहा है कि जिसके हाथों दिल के दुखने का भी अंदाज बदल जाता है नुकरई गर्द में चुपचाप खड़े हैं असजार जुगन उड़ते हैं कि सीले हुए सोलों की लपक तारे जिस तरह घनी झाड़ियों की गोद भरे फैलती जाती है सायों की मुकदस महकें, करबें लेती हैं हरियाली की सौंधी लपटें

यह सिजलरेन यह संगीत यह तारों की फवन कौन सुन पाएगा फितरत की जवाने मासूम जाने कब दीदा ए इंसान धनक उतरेगी ए मेरी झूमती इठलाती जमीन करब ले दिले हर जर्रा धड़कता है कहीं आहट ले दाम ने कोह में अलगोजे का लहरा गूंजा कोई चरवाहा दुखे दिल को लिए जागा है

कितने पुरदर्द हैं सुर कितनी हजीन हैं यह अलाप जिस तरह चोटन रंगे जा की चमकती जाएं चांद लचकाता है किरणों के चमकते हुए तीर किस स्वयंबर के रचाने का तमन्नाई है रस मसे जंगलों की नींद में डूबी हुई लय रंग मंजर में फजाय दिले सब बोलती है अद खिले गुंचों में

शबनम की तरी डोलती है यह फजा रस भरी कलियों की गिरह खोलती है यह खुनक रात सितारों के गहर रोलती है सांवली चांदनी मदमाती छलक पड़ती है इन हवाओं में गुलाबी सी छलक पड़ती है टिमटिमाती है कहीं दूर चरागों की लबें रह गुजर नींद भरी आंखों से यूं तकती है कि पसेमाना हो मेहमाने सुबह गाम कोई

वज एजादा पिन आए कहीं इल्जाम कोई यह सरे चरख दमकता हुआ महताब नहीं रात का नाग है काढ़े हुए मुकेश का फन गीत पे सन्नाटे की मदमस्त हुआ जाता है झूम झूम उठती है लहराई हुई चंद्रकिरण यह उदाहट यह धुंधलका यह कसक यह महकार कुंदनी पंख समेटे हुए तारों के बदन अर्स के नील पानी में घुले जाते हैं

ओस खाए हुए रुखसार सभा की रंगत पौ का छलका हुआ सफाक लहू है कि नहीं महक महका हुआ सोने का धुआं छाया है किस्मते सर के हसीन जाग रही है शायद मेरी महबूब जमीन जाग रही है शायद प्रकृति परमात्मा का प्रकट रूप है परमात्मा है आत्मा तो प्रकृति है शरीर

परमात्मा है प्रेमी तो प्रकृति है प्रेसी परमात्मा है गायक तो प्रकृति है गीत परमात्मा है वादक तो प्रकृति है उसका वादन और परमात्मा है नर्तक तो प्रकृति है उसका नृत्य जिसने प्रकृति को न पहचाना उसे परमात्मा की कोई याद न कभी आई है न कभी आएगी जिसने प्रकृति को धुत्कारा

जिसने प्रकृति को इनकार वह परमात्मा से इतना दूर हो गया कि जुड़ना असंभव फूलों में अगर उसकी झलक ना मिली तो पत्थर की मूर्तियों में न मिलेगी चांदारों में अगर उसकी रोशनी ना दिखी तो मंदिर में आदमी के हाथों से जलाई हुई आरतियां और दिए क्या खाक रोशनी दे सकेंगे

और हवाएं जब गुजरती हैं वृक्षों से उनके गीत में अगर उसकी ध्वनि ना सुनाई पड़ी तो तुम्हारे भजन और तुम्हारे कीर्तन सब व्यर्थ प्रकृति से पहला नाता बनता है भक्त का प्रकृति से पहला नाता फिर परमात्मा से जोड़ हो सकता है प्रकृति उसका द्वार है उसका मंदिर है

तुम परमात्मा को तो चाहते रहे हो लेकिन प्रकृति को इंकार करते रहे हो इसलिए परमात्मा चाह भी गया इतना सदियों सदियों तक और पाया भी नहीं गया प्रार्थना तुम्हारी झूठी हो जाती क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में प्रेम की भनक नहीं होती प्रेम की छनक नहीं होती प्रेम की महक नहीं होती तुम्हारी प्रार्थना झूठी हो जाती

क्योंकि तुम्हारे ओठों से तो उठती है, लेकिन तुम्हारे हृदय से नहीं आती तुम कवि तो हो जाते हो लेकिन ऋषि नहीं हो पाते तुम बिठा लेते हो किसी तरह शब्दों के छंद लेकिन तुम्हारे प्राण उन छंदों में गाते नहीं तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे प्राणों का रस तुम्हारे छंदों में नहीं होता

तो तुम वीणा भी बजा लेते हो लेकिन प्राण नहीं पड़ते तुम आरती भी उतार लेते हो और तुम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाते हो न तुम्हारी धूल झरती न तुम्हारा स्नान होता न तुम नए होते न तुम ताजे होते न तुम्हारी जिंदगी में कोई नई लॉ कोई नया जागरण आता कितनी बार तो तुम मंदिर और मस्जिद

प्रार्थना कर आए हो कितना तो तुम सिर्फ पटक चुकड़े हो चुके हो न मालूम कितने कितने दरवाजों पर फिर भी कुछ तो ना हुआ और जिंदगी हाथ से निकली जाती और परमात्मा इतने करीब है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसी की हवाओं ने तुम्हें घेरा है कि तुम श्वास लेते हो तो वही है और कि तुम्हारा दिल धड़कता है तो वही है कि तुम उठते हो तो उसमें

कि तुम बैठते हो तो उसमें कि तुम जागते हो तो उसमें कि तुम सोते हो तो उसमें कि तुमने खाया भी उसे तुमने पिया भी उसे तुमने ओढ़ा भी उसे वही है मगर तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुम्हें प्रकृति से दुश्मनी सिखा दी, और वहीं उन्होंने परमात्मा और तुम्हारे बीच एक ऐसा पहाड़ उतार दिया एक ऐसी खाई खोद थी कि जिसको पार करना असंभव

कि जिसपे सेतु बांधना असंभव क्योंकि जिससे सेतु बनता था उसका ही इंकार कर दिया गया प्रकृति सेतु है तो जिसके हृदय में सुबह के उगते सूरज को देखकर नमस्कार नहीं उठता उसकी नमाज झूठी और जिसके हृदय में रात तारों से भरे हुए आकाश को देखकर मस्ती नहीं छा जाती

उसकी प्रार्थना दो कौड़ी की सागर पर लहरें जब नाचती हैं। और तुम भी अगर न ना नाच उठो तो तुम कभी भी धर्म का अर्थ न समझ पाओगे शास्त्रों को समझ लो शब्दों को समझ लो मगर अर्थ चूका का चूका रह जाएगा आज के ये वचन यारी के

प्रार्थना के संबंध में और प्रार्थना के संबंध में पहली बात मैं तुमसे कह दूं प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ही तुम्हें धीरे दीर धीरे जो छिपा है प्रछन्न है अप्रगट है उसके बोध से भरेगी उपनिषद के ऋषियों के वचन तुम कंठस्थ कर लो

प्यारे वचन है कंठस्थ करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा मगर बस तोतों की रटन होगी पंडित हो जाओगे प्रज्ञावान नहीं कुछ बात असली बात की कमी रह जाएगी कुछ चूका चूका होगा शब्द तो सब वही होंगे जो उपनिषद में मगर प्राण कहां से लाओगे

आत्मा कहां से लाओगे आंखें कहां से लाओगे काश इतना आसान होता कि गुरु ग्रंथ पढ़ते और तुम गुरु हो जाते काश इतना आसान होता कि तुम कुरान कंठस्थ कर लेते और परमात्मा का पैगाम तुम्हारे भीतर गूंज उठता तो दुनिया कभी की धार्मिक हो गई होती सारी पृथ्वी धर्म से भर गई होती इतना आसान नहीं

इतना उधार नहीं है परमात्मा धर्म जीवित होता है तो नगद होता है और नगद का अर्थ है तुम्हारे हृदय से उठना चाहिए तुम्हारे प्राणों के प्राण से आवाज आनी चाहिए ऊपर से मत थोपो प्रार्थनाएं भीतर जगाओ यही भेद है सदगुरु का और मिथ्यागुरु का मिथ्यागुरु थोप देता है प्रार्थना तुम्हारे ऊपर एक क्रियाकांड तुम्हें दे देता है

सदगुरु तुम्हारे प्राणों को जगाता है छेड़ता है तुम्हारे भीतर पड़ी तानों को जन्माता है सदगुरु तुम्हारे भीतर जो है उसी को उभारता है निखारता है तुम्हें जिसका पता नहीं है और जो तुम्हारे भीतर है उससे ही तुम्हारी पहचान करवाता है

कोशिशें नाम और पैगाम बजा है लेकिन फुर्सते नाम और पैगाम कहां से लाऊं धीरे पैमान ए इसरत है बहुत खूब मगर बदले गर्दिशे अयाम कहा से लाऊं इंक लाबाते शब और रोज के गमखाने में जुल्फ और रुख की सहर और शाम कहां से लाऊं

सारी दुनिया मुझे बेताब नजर आती है मैं तेरे वास्ते आराम कहां से लाऊं जिस तरफ देखिए वीरानी सी वीरानी है शौक तिजई ने दर ओ बाम कहां से लाऊं तू ही कह दे कि तेरे नजर मोहब्बत के लिए आशिकी की हवसे खाम कहां से लाऊं सारी खुद मेरी फितरत का तकाज़ा है मगर मस्ती हाफिज और खयाम कहां से लाऊं गीत भी तुम बना लो

तुकबंदी होगी मस्ती हाफिज और खयाम कहां से लाऊं? हाफिज और उमर खयाम की मस्ती तुम कहां से लाओगे उमर खयाम की रुबायात भी रच लो मगर फिर भी खाली बोतल होगी उसमें शराब ना होगी और बोतल कितनी ही कीमती हो सोने जड़ी हो

हीरे जड़ी हो अगर उसके भीतर सराब ना हो तो दो कौड़ी की ऐसी ही तुम्हारी प्रार्थनाएं सुंदर प्यारी चमकती दमकती सजी समरी मगर भीतर कुछ भी नहीं शायरी खुद मेरी फितरत का तकाजा है मगर मस्ती हाफिज और खयाम कहां से लाऊं

हाफिज और खयाम की मस्ती भी आ सकती है, लेकिन बाहर से ना आएगी तुम्हारे भीतर ही एक झरना है उसी झरने से तो तुम जी रहे हो वही झरना तो तुम्हारी चेतना है उसी झरने को प्रकट करना है कोई सोया है तुम्हारे भीतर उसे आवाज देनी उसे ललकार देनी

उसे चुनौती देनी और वह उठाए तो बंदा पैदा होता है। तो बंदगी पैदा होती बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे यारी कहते हैं कि अगर प्रार्थना पैदा ना हो तो जीना बिल्कुल व्यर्थ

बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे। फिर एक श्वास लेनी भी बोझ भोजन करना भी हराम है क्योंकि बंदगी नहीं है तो जिंदगी कहां बंदगी ही जिंदगी है जिन्होंने जाना है सभी ने यही कहा है सभी जानने वाले इस संबंध में एक मत

सब सयाने एकमत और उनका एकमत क्या है कि जहां बंदगी है वहां जिंदगी है बंदगी नहीं तो तुम एक लाश ढो रहे हो तुम मुर्दा हो चल लेते हो उठ लेते हो खा लेते हो सो लेते हो इससे मत समझ लेना कि तुम जीवित हो जन्म मिला है तुम्हें अभी जीवन नहीं और जन्म मिला है तो मृत्यु भी मिल जाएगी

मगर जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन हो यह कोई अनिवार्य नहीं है जीवन जगाना होता जन्म तो अवसर है मृत्यु है अवसर का जाना मगर अवसर को बहुत ही कम लोग उपयोग कर पाते जमीन ही पड़ी रहती गुलाब कभी लगते नहीं गुलाब बो तो लगे श्रम लो तो धरती सुवास से भरे

सुगंध छूटे श्रम लो तो धरती रंगीन हो दुल्हन बने हरी साड़ियां ओढ़े लाल फूल झलमलाएं, झलमलाए ओढ़े हवाओं में मौज हो मस्ती हो उत्सव हो पर जमीन ऐसी भी पड़ी रह जा सकती और यह भी हो सकता है

फूलों के बीज भी तुम्हारे पास थे जमीन भी तुम्हारे पास थी जल की भी कोई कमी ना थी फिर भी सब उदास रह गया व्यर्थ रह गया तुमने कभी बीज जमीन में न डाले तुमने कभी बीजों को पानी से न सिंचा तुमने कभी कोई इस बात का स्मरण ना लिया कि जीवन मिलता नहीं निर्मित करना होता सृजन है

शब्द तो सभी के पास है लेकिन सभी कवि नहीं और पैर भी सभी के पास है लेकिन सभी नर्तक नहीं और अंगुलियां भी सभी के पास है इससे वीणा ना छिड़ जाएगी और वीणा भी सभी के पास है मैं तुमसे कहता हूं मगर तुम्हारी जिंदगी में कहीं कोई संगीत नहीं कोई रस तुम्हारे जीवन में बहता नहीं तुमने जन्म को ही सब समझ लिया

जन्म मूल्यवान है लेकिन उसका मूल्य इसी में है कि जीवन बन जाए जीवन बनाना होता जीवन एक कला है जीवन ऐसे ही नहीं मिलता जीवन साधना है श्रम है और उस साधना के बिना तुम जी भी लोगे और तुम्हें भ्रांति भी रहेगी कि जिए

लेकिन तुम धोखा खा गए असली जन तो तब होता है जब तुम्हें अपने भीतर छिपे परमात्मा का अनुभव होता है और उस अनुभव की यात्रा ही बंदगी उस अनुभव की यात्रा का नाम ही प्रार्थना है बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है सीधी सीधी बात कह देते हैं यारी।

एक ही चीज मूल्यवान है प्रार्थना और प्रार्थना क्या है छनती हुई नजरों से जज्बात की दुनियाएं बेख्वाबियां अफसाने महताब तमन्नाएं कुछ उलझी हुई बातें कुछ बहके हुए नगमे कुछ अस्त जो आंखों से बेबजह छलक जाएं और प्रार्थना क्या है कुछ आंसू जो बेबजह बिना किसी कारण के

किसी अहोभाव में आंखों से छलक जाएं कुछ अस्क जो आंखों से बेबजे छलक जाएं कुछ उलझी हुई बातें कुछ बहके हुए नगमे प्रार्थना गणित नहीं है प्रेम है हिसाब नहीं है तर्क नहीं है

और तुमने प्रार्थना के भी हिसाब बना लिए तुमने हवन और यज्ञ के हिसाब बना लिए क्रियाकांड बना लिए कुछ उलझी हुई बात है जब तुम अस्तित्व के साथ कुछ बात करने में लीन हो जाते हो जब तुम वृक्षों से बोलते हो चांतारों से गुफ्तगु करते हो कि सूरज को सुबह सुबह नमस्कार करते हो

कुछ उलझी हुई बातें ये बातें उलझी हुई ही होंगी समझदार चांतारों से बातें नहीं करते समझदार रुपए गिनते सिक्के जमा करते समझदार पद की यात्रा करते महत्वाकांक्षा सफलता यस ये उनकी असली मंजिलें

ना समझ चांतारों से बातें करते ना समझ पंख नहीं है तो भी आकाश में उड़ते प्रार्थना गुप्तगु है संवाद है ये जो सूरज छन के पड़ रहा है हरे वृक्षों से इससे कभी बात करने का मन नहीं होता

कभी किसी वृक्ष को गले लगने का मन नहीं होता कभी किसी फूल को खिले देख के उसके पास नाचने का मन नहीं होता तो फिर तुम चूक जाओगे तो फिर तुम्हारी जिंदगी हराम है। फिर तुम्हारी जिंदगी में राम नहीं है इसलिए जिंदगी हराम है छनती हुई नजरों से जज्बात की दुनियाएं, एक भावना का लोक है

कि एक पक्षी आकाश में उड़ गया और आनंद विभोर तुम्हारी आंखें गीली हो आईं कि धन्य भागी हूं कि यह सौभाग्य का क्षण कि मैंने पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा रामकृष्ण को पहली समाधि जो लगी थी वह लगी थी एक काली बदली पृष्ठभूमि में थी झील के पास से गुजरते थे रामकृष्ण होगी कोई तेरह चौदह साल की उम्र

बगलों की एक कतार सफेद बगले काली पृष्ठभूमि घनी काली बदरिया झील का सन्नाटा चुपचाप प्रार्थना में लीन खड़े हुए वृक्ष रामकृष्ण अकेले पगडंडी से गुजरते थे उनके आने से उनके पैरों की आहट से ही बगले जो झील के किनारे बैठे थे पंख फैला दिए उन्होंने

काली बदली में सफेद बगले ऐसे तीर की तरह निकल गए और कुछ हो गया कृष्ण वहीं गिर पड़े घर बेहोसी में लाए गए बेहोशी हमारी तरफ से उनकी तरफ से तो पहली दफा होश आया तब तक बेहोश थे दुनिया ने समझा बेहोश हो गए वो मस्ती में थे

ये बंदगी ये प्रार्थना का क्षण इतना सुंदर था वह दृश्य ऐसी चोट की उस दृश्य ने कि सारा जीवन बदल गया रामकृष्ण का ये उनका परमात्मा का पहला अनुभव था ये पहली पहचान ये पहला प्रेम

और फिर ये प्रेम गहरा होता चला गया मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम प्रार्थना सीखने मंदिरों में मत जाना वहां झूठी प्रार्थनाएं सदियों से चल रही किसी झील पर जाना बगलों की उड़ती हुई पंक्ति देखना आकाश में तैरते हुए सफेद बादल देखना

वृक्षों के सन्नाटे को सुनना और कुछ होगा किसी दिन तुम्हारी आंखें गीली हो उठेंगी शब्दों की बात नहीं आंखों की बात है विचार की बात नहीं भाव की बात है और जिस दिन भाव जगेगा उस दिन फिर परमात्मा के लिए प्रमाण नहीं पूछे जाते वही भाव प्रमाण हो जाता है

बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे क्यों क्योंकि जिसकी जिंदगी में बंदगी नहीं उसकी सितार बिन छेड़ी पड़ी उसकी बांसुरी संगीत नहीं जन्मा है मनुष्य

संभावना है प्रार्थना की बीज है प्रार्थना का अगर बीज वृक्ष ना हो तो व्यर्थ बीज वृक्ष हो तो सार्थक अर्थ का अर्थ ही क्या होता है जीवन में फल और फूल लगे तो सार्थकता नहीं तो आदमी बांझ रह जाता है

प्रार्थना मनुष्य का परम परिष्कार है उसके ऊपर कुछ भी नहीं उसके पार कुछ भी नहीं तो प्रार्थना घटनी ही चाहिए प्रार्थना के घटने पर ही तुम द्विज बनोगे तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तुम ब्राह्मण बनोगे सभी सूद्र की तरह पैदा होते कोई ब्राह्मण की तरह पैदा नहीं होता

सब शूद्र की तरह पैदा होते और बहुत कम लोग हैं जो ब्राह्मण बन के मरते शूद्र की तरह पैदा होना शूद्र की तरह मर जाना इससे अधिक लोगों ने अपनी नियति समझ लिया है और ख्याल रखना जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं तब तक कैसे ब्राह्मण बुद्ध ने कहा जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण और ब्रह्म को क्या जानोगे

अभी तो आंख भी नहीं उठाई उसकी तरफ अभी तो प्रार्थना भी नहीं जन्मी परमात्मा को कैसे जानोगे तो एक तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं तुम्हारे बाहर चारों तरफ फैली हुई प्रकृति है यह परमात्मा का प्रकट रूप है और दूसरा तुम्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना सुख बुगा रहा है फूटने को तत्पर प्रकृति का बोध

और प्रेम का झरना फूट पड़े जहां प्रकृति के और प्रेम के झरने में मिलन हो जाता है वहीं प्रार्थना पैदा हो जाती सब कुछ ले लो किंतु किसी पर मिटने का अधिकार न छीनो मुझसे मेरा प्यार न छीनो और हमसे प्यार छीन गया है हम प्यार जानते ही नहीं

और जिसको हम प्यार कहते हैं वो प्यार का केवल आभास है क्योंकि प्रेम का लक्षण और कसौटी यही है कि मिटने की तैयारी हो जो आदमी मिटने को तैयार नहीं है उसने प्रेम नहीं जाना तुम्हारा प्रेम तो एक शोषण है

जिसमें तुम दूसरे को मिटाने में लगे हो मुझसे मेरा प्यार न छीनो सब कुछ ले लो किंतु किसी पर मिटने का अधिकार न छीनो सपनों का आधार न छीनो क्रूर कठिन तप की ज्वाला में जलती तनमन की अभिलाषा तृप्ति मगर प्राणों की मेरे दूर किसी के किसी के मुख की आशा इस जीवन व्यापी ममता के अपने पन का तार न छीनो

दुनिया के शोषण ने मेरे विश्वासों का खून पिया है पर मैंने संघर्षों में भी उस छवि का अभिमान किया है आदर्शों की मूर्तिमति पावनता की मनुहार न छीनो रुद्ध विवाह के सिंह द्वार को जिनको सुधी आ खोला करती कुहर भरे सोने मानस में जिनकी पगध्वनि डोला करती उन अयास फैली बाहों की तृष्णा का संसार न छीनो

जिन सांसों का स्वर अब भी कानों से सटकर गूंज रहा है जिन आंखों की सिक्त नीलिमा को अब तक मन पूज रहा है उस चितवन की लहराती सी ज्वाला भरी पुकार न छीनो थक जाते हैं प्राण कभी जब जीवन की बलि देते देते थक जाती पतवारें जब दुर्दिन की नौका खेते खेते प्यासी गति में तब बल भरने वाला किरण उभार न छीनो मैं जिसकी करुणा का ऋण

साकार बना इतराता फिरता जिसकी अवसादी अपूर्ति का स्वर बन्नभ में घनसा फिरता उस विवहलता दानिन की नतमुखी सजल अनुहार न छीनो मुझसे मेरा प्यार न छीनो सब कुछ ले लो किंतु किसी पर मिटने का अधिकार न छीनो भीतर हो प्रेम उल्टी लगेगी यह बात

कि जो मिटने को तैयार है वही जीवन को पाने का हकदार है और जो मिटता है वही परम जीवन को पाता है बीज मिटता है तो वृक्ष होता है और सरिता मिटती है तो सागर होती प्रेम है मिटने की कला प्रेम है अपने को पहुंच देने की कला प्रेम है निरअहकार होने का शास्त्र विधि विज्ञान

प्रकृति की संवेदना हो प्रकृति का बोध हो और आंखें गीली हो जाएं और भीतर प्रेम की तत्परता हो मिटने की तत्परता हो खोने की तत्परता हो बस बंदगी पैदा हो जाएगी प्रार्थना पैदा हो जाएगी बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठों जाम है रे

और एक बड़ी अद्भुत बात यारी कहते हैं खूब गांठ बांधकर हृदय में रख लेना बंदा करे सोई बंदगी बंदगी करने से कोई बंदा नहीं होता बंदा जो करता है वही बंदगी ये सवाल नहीं है कि प्रार्थना कैसे की जाए कैसा सवाल तुमने उठाया कैसे कि बस तुम क्रियाकांड में पड़े

बंदा करे सोई बंद की कबीर ने कहा है उठूं बैठूं सो परिक्रमा खाऊं पियो सो सेवा कबीर से किसी ने पूछा है क्या प्रार्थना कब करते हो भगवान की सेवा कब करते हो मंदिर की परिक्रमा को कब जाते हो

तो कबीर ने कहा उठूं बैठू सोई परिक्रमा खाऊं सो सेवा मैं उठता हूं बैठता हूं ये उसकी परिक्रमा चल रही मैं खाता पीता हूं वही खा पी रहा है ये उसकी सेवा चल रही और किसको प्रसाद लगाऊ और किसके सामने थाल सजाऊं जीवन को आनंद मग्न भाव से जीना जीवन को

समर्पित भाव से जीना इस बोध से जीना कि हम परमात्मा के सूरज की छोटी छोटी किरणें कि हम उसके गीत के छोटे छोटे शब्द हैं छोटी छोटी हैं, कि हम उसकी विराट दीपावली के छोटे छोटे दिए हैं कि हम उसके सागर की बूंदें, हैं जिसको यह ख्याल आ गया वह बंदा हो गया खुदा

यानी सागर बंदा यानी बूंद और फिर बंदा जो करे वही बंदगी इसलिए जरूरी नहीं कि वो माला लेके बैठे और जरूरी नहीं है कि गायत्री पढ़े और जरूरी नहीं है कि नमोकार का स्मरण करे और जरूरी नहीं है कि जपजी दोहराए बंदा जो करे

वही बंदगी असली सवाल बंदे का जन्म है बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठों जाम है रे और फिर ऐसा नहीं है कि कर ली घड़ी भर को प्रार्थना और हो गया समाप्त मामला चले गए मंदिर पटक लिया सिर चढ़ा दिए दो पैसे कि दो फूल

और भाग्य बाजार बंदा तो 24 घंटे उसकी बंदगी में होता है श्वास भीतर आती तो इसका स्मरण है श्वास बाहर जाती तो उसका स्मरण उसका स्मरण खोता ही नहीं तो किसी जीवन के खंड को प्रार्थना पूर्ण करने से कुछ भी नहीं होता अखंड प्रार्थना होती तभी कुछ होता है जब सतत उसकी धारा बहती

अविराम तुम्हारे भीतर राम का स्मरण चलता है राम शब्द का नहीं स्मरण रखना शब्दों से क्या लेना देना है एक बोध बना रहता है एक भीतर मीठी मीठी कसक बनी रहती एक मधुर पीड़ा हृदय को घेरे रहती

चलते हो तो लगता है उसकी पृथ्वी पर चल रहा हूं पवित्र भूमि आकाश को देखते हो तो लगता है उसी का विस्तार देख रहा हूं पवित्र आकाश लोगों से मिलते हो तो भीतर यह बोध बना ही रहता है खड़ा ही रहता है पृष्ठभूमि में तू तो उसी से मिल रहा हूं

राबिया एक सूफी फकीर स्त्री अपने द्वार पर बैठी थी हसन नाम का एक फकीर भी उसके पास बैठा सत्संग कर रहा था। तभी एक तगड़ा जवान भीख मंगा भीख मांगने आ गया

राबिया ने ब्रह्मवार्ता तो वहीं बंद कर दी उठ के भीतर गई भोजन लाई भिगमंगे को भोजन दिया हसन विचारशील आदमी था भिखारी के चले जाने पर उसने कहा कि राबिया इस मस्त तगड़े आदमी को भोजन देना भिक्षा देनी क्या उचित है

राबिया हंसने लगी उसने कहा अब वह जिस रूप में भी आए उसी में स्वीकार है किस भिकमंगे की बात कर रहे हो कभी वह दीन दुर्बल की तरह भी आता है कभी मस्त तड़ंग शक्तिशाली की तरह भी आता है

लेकिन वही आता है मैंने भिक्षा भिकारी को नहीं दी है यह भिक्षा नहीं थी सेवा थी ये उसको ही चढ़ा दिया है उसका ही था उसको ही दे दिया है जिस व्यक्ति को

इस बात की प्रतिति होनी शुरू हो जाती है कि हम उसे के सागर की मछलियां हैं उसे फिर हर घड़ी हर रंग हर रूप में उसकी छवि झलकने लगती फिर भिकमंगा है तो वही और सम्राट है तो वही वही है उसके अतिरिक्त तो और कोई भी नहीं बंदा करे सोई बंदगी

खिदमत में आठों जाम है रे बंदे से भूल हो ही नहीं सकती और जिससे भी भूल हो सकती है वो बंदा नहीं तुम्हें सिखाए गए हैं चरित्र के मार्ग यह करो यह ना करो यह करना शुभ है यह करना अशुभ है तुम्हें नीति सिखाई गई धर्म नहीं धर्म जानता ही नहीं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है

धर्म तो कहता है तुम्हारा होना अशुभ है तुम्हारा ना होना शुभ है तुम मिट जाओ फिर परमात्मा हो जाता फिर परमात्मा जो भी करे वह शुभ ही है तुम अगर हो तो शुभ भी करोगे तो अशुभ होगा तुम दान भी दोगे तो अहंकार मजबूत होगा तुम मंदिर भी बनाओगे तो उस पर पत्थर लगाने की आकांक्षा से बनाओगे

कि नाम का पत्थर लगा दूं कि रह जाएगी या सदा को कि छोड़ जाऊं जमीन पर कुछ चिन्ह कि मैं भी था कि मैं भी कुछ था कि बहुत आए और गए लेकिन ऐसा मंदिर कोई भी नहीं बना गया तुम मंदिर भी बनाओगे और तुम हो तो भूल हो गई तुम पूजा भी करोगे तो तुम्हारी नजरें देखती रहेंगी कि लोग प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं

तुम जरा जाके मंदिर में देखो जिस दिन कोई नहीं होता पुजारी जल्दी से पूजा खत्म कर देता उस दिन कुछ मस्ती नहीं आती अगर देखने वाले लोग इकट्ठे हों तो उस दिन बड़ी देर होती पूजा खूब चलती नाचता है गाता है नजर में देखने वाले लोग इंग्लैंड के एक चर्च में इंग्लैंड की महारानी आने को थी

तो न मालूम कितने फोन चर्च के पादरी को आए ऐसा तो कभी ना हुआ था हजारों फोन आए सभी ये पूछ रहे थे कि क्या कल महारानी चर्च में आ रही क्या उनका आना बिल्कुल पक्का है क्या सब सुनिश्चित हो गया उस पादरी ने सभी को फोन पर ये कहा कि महारानी का तो कुछ पक्का नहीं है पक्का हो भी नहीं सकता कल का भरोसा किसको

आज जिंदगी है कल ना हो आज महारानी है कल ना हो आज मैं हूं कल ना हूं आज तुम हो कल ना हो महारानी का कुछ पक्का नहीं इसलिए गैर पक्की बात का मैं कुछ कह नहीं सकता इतना तुमसे कहता हूं परमात्मा कल भी चर्च में रहेगा मगर परमात्मा में किसको सुखता है लोगों ने बार बार पूछा कि वो तो हमें पता है कि परमात्मा रहेगा हम पूछते हैं कि महारानी कल आ रही कि नहीं

लोगों को उस उत्सुकता महारानी को दिखाने में कि हम भी चर्च आते हैं बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई ऐसा कभी हुआ ही ना था महारानी भी बहुत प्रभावित हुई उसने पादरी को पूछा कि इतने लोग चर्च में आते हैं पादरी ने कहा इनमें से कोई भी चर्च नहीं आया ये सब तमाश्वीन यह आपके लिए आए

ये चर्च तो कल भी था और परसों भी था लेकिन यहां कोई दिखाई नहीं पड़ता था और आज ऐसे भक्ति भाव से बैठे अपनी अपनी बाइबिल तुम अपने पे ख्याल करना अगर चार लोग देखते हो तो तुम्हारी प्रार्थना रंग लेने लगती है और कोई देखने वाला ना हो फिर कौन फिक्र करता है अगर परमात्मा ही अकेला हो देखने वाला

तो कौन फिक्र करता है असली प्रार्थना लोगों को देख के नहीं की जाती वो कोई मान प्रतिष्ठा की बात नहीं है वह तो हृदय का उदगार है शायद असली प्रार्थना भीड़भाड़ हो तो की ही ना जा सके एकांत का ही निवेदन है वह एकांत का गीत है एकांत संगीत है सूफी कहते हैं

रात के एकांत में जब तुम्हारी पत्नी को भी पता ना चले तब चुपचाप उठ के उससे दो बात कर लेना वे बातें सुनी जाएंगी अगर जरा भी कहीं रस रहा कि सुनाई पड़ जाए दूसरे को कि देखो मैं कैसी तपस्या कर रहा हूं कितने उपवास कर रहा हूं कितनी प्रार्थना कर रहा हूं लोग हिसाब रखते हैं कि कितनी मालाएं फेरनी माला फेरने में भी हिसाब

तुम कभी किसी से बिना हिसाब के भी जुड़ोगे कि नहीं कभी किसी से भाव से जुड़ोगे कि नहीं कि गणित ही बिठाते रहोगे कोई आदमी माला फेरता है तो बस एक सौ एक नहीं फेरता वहां भी कंजूसी चल रही परमात्मा के साथ भी लेनदेन का हिसाब है नहीं ये कोई ढंग नहीं बंदा इस तरह की बातें नहीं करता

बंदा कोई गणित नहीं बिठाता इन प्यालों में पढ़ करके तो विष भी अमृत बन जाता है और बंदे के प्याले में विष भी पड़ जाए तो अमृत हो जाता है और जो बंदा नहीं है उसके प्याले में अमृत भी पड़ जाए तो विष हो जाता है इन प्यालों में पढ़ करके तो विष भी अमृत बन जाता है वसुधा की सारी मस्ती का

सार भरे नैनों के प्याले गागर से सागर छलका कर, कर देते जग को मथवा पत्थर मन भी सहज पिघलकर इनके रंग में सं जाता है इन प्यालों में पड़ करके तो विश्व अमृत बन जाता है सार भरे संपूर्ण मधुरता सार भरे संपूर्ण मधुरता का जगकी अधरों के प्याले ओंठों पर लाते पलभर को बह जाते हैं मधु के नाले

मिट जाती कटता युग युग की ऐसा मीठा क्षण आता है इन प्यालों में पढ़कर के तो विश्व अमृत बन जाता है इन प्यालों में ही तो सारी भरी सरसता है जीवन की सुख बन जाती इनके द्वारा सभी वेदनाएं तन मन की मानव इनके हेतु इसी से हंसकर दुख भी अपनाता है इन प्यालों में पढ़कर के तो विश्वी अमृत बन जाता है बंदे को चिंता नहीं रह जाती

धार्मिक को चिंता नहीं रह जाती सुख मिले कि दुख ना मिले क्योंकि उसके पास तो एक कीमियां है उसके पास तो दुख आके भी सुख हो जाता है उसके पास आते आते अंगार फूल बन जाते उसके पास आते आते कांटे तत्ण अपना रूप बदल लेते उसके पास आते आते रात सुबह हो जाती एक बार बंदा होने की कला आ जाए तो फिर बंदा करे सोई बंदगी

खिदमत में आठों जाम है रे, फिर उसकी सुबह से सांझ और सांझ से सुबह सतत अखंड प्रवाह की भांति परमात्मा की अनु से भरी रहती उसे अलग से बैठ के स्मरण नहीं करना होता है अलग से बैठ के तो वही स्मरण करते हैं जिन्हें स्मरण करना नहीं आता

पांच बार नमाज वे ही पढ़ते हैं जिन्हें नमाज नहीं आती जिन्हें नमाज आती है वे 24 घंटे नमाज में होते उनका उठना बैठना नमाज है उनका चलना फिरना नमाज है उनका सांस लेना बस पर्याप्त है ध्यान है यारी मौला बिसारी के तू क्या नागा बेकाम है रे

और यारी कहते हैं कि तूने मालिक को तो बिसार दिया मौला को तो बिसार दिया है यारी मौला विसारिक है तू क्या लागा बेकाम है रे और न मालूम कितने बेकाम धंधों में लग गया है कौन सी बात बेकाम है और कौन सी बात काम की कसौटी एक है मौत जो मौत के पार तुम्हारे साथ जाएगा वह सार्थक जो मौत तुमसे छीन लेगी वो व्यर्थ

तुम्हारा धन तुम्हारा पद तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारा नाम सब मौत छीन लेगी इसमें से तुम कुछ भी बचा के ना ले जा सकोगे एक कोड़ी भी नहीं एक तिनका भी नहीं यही कसौटी कस लेना मौत पर जिस काम में भी लगे हो गौर से देख लेना इसमें से जो मिलेगा वो मौत के पार जाएगा जाएगा तो ठीक

लगे रहना फिर ये काम बंदगी है और अगर लगे कि ये तो कोई जाने वाला नहीं है तो फिर उसमें पूरा जीवन मत गवा देना फिर उसमें ही सारी ऊर्जा मत समाप्त कर देना फिर जितना जरूरी हो कर लेना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी रोटी मत कमाना कि अपने लिए एक छप्पर मत बनाना ठीक जो जरूरी हो वो कर लेना और जरूरतें बहुत कम है

वासनाएं अनंत हैं आवश्यकताएं बहुत कम हैं। आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं वासनाएं कभी पूरी नहीं होती और आवश्यकताओं से प्रार्थना में बाधा नहीं पड़ती वासना से बाधा पड़ती अब कुछ ना समझें जिन्होंने वासना को आवश्यकता समझ रखा है और कुछ ना समझें जिन्होंने यह सोच के कि वासना आवश्यकता है

आवश्यकता को भी छोड़ दिया है ये दोनों ही गलत हैं। एक भोगी है एक त्यागी हो गया है भोगी ने वासना को आवश्यकता समझ रखा है वो कहता है, जब तक मेरे पास करोड़ रुपए ना होंगे तब तक कैसे सुख हो सकता है और जब उसके पास करोड़ हो जाएंगे उससे भी सुख नहीं होगा क्योंकि जब उसके पास लाख थे तब वह करोड़ मांगता था अब करोड़ हो गए तो गणित सौ गुना आगे फैल जाएगा अब एक अरब होंगे

तो सुख होगा और अरब होके भी सुख नहीं होगा अमेरिका का बहुत बड़ा धनपति एंड्रू कार्नेगी जब मरा मरने के ठीक कुछ घड़ी पहले किसी ने उससे पूछा कि आप तो तृप्त जा रहे होंगे क्योंकि आपने अपने ही हाथ से अरबों रुपए कमा के दुनिया को दिखा दिया एंड्रू कार्नेगी जब मरा तो उसके पास 10 अरब रुपयों की संपत्ति थी और खुद की कमाई हुई

खाली हाथ शुरू किया था और 10 अरब का साम्राज्य खड़ा कर दिया था लेकिन एंड्रू कार्नेगी ने उदासी से कहा कि नहीं मैं प्रसन्न नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे इरादे 100 अरब कमाने के थे मैं एक हारा हुआ आदमी नब्बे अरब से हारा हूं तुम क्या 10 अरब की बातें कर रहे हो क्या तुम सोचते हो एंडू कारणगी के पास सौ अरब होते तो वह तृप्त मर जाता

जिनके पास सौ अरब थे वे भी त्रप्त नहीं मरते सभी जो वासनाओं को आवश्यकता समझ लेते हैं भ्रांति में पड़ जाते हैं और इनकी भ्रांति का एक दुष्परिणाम यह होता है कि कुछ लोग इससे उल्टे हो जाते हैं वो कहते हैं कि सब छोड़ देना तो वो अपनी रोटी भी नहीं कमाते वो अपने वस्त्र भी नहीं कमाते

मगर रोटी की जरूरत तो छूटती नहीं वस्त्र की जरूरत तो छूटती नहीं कोई और तुम्हारे लिए कमाएगा तो तुम्हारा सन्यासी बोझिल हो जाता है बोझ हो जाता है भार हो जाता है समाज के ऊपर समाज की छाती पर चट्टान की तरह हो जाता है। ऐसे सन्यास के दिन लद गए अब ऐसा सन्यास का कोई भविष्य नहीं

इसलिए मैं एक नए सन्यास को जन्म दे रहा हूं एक ऐसे सन्यासी को जो भोगी के विपरीत नहीं है और जो भोगी के साथ भी नहीं है जो त्यागी भी नहीं है जो भोगी भी नहीं है जो दोनों के मध्य में जिसने इतनी बात समझ ली है कि वासनाओं के पीछे दौड़ना बेकार है आवश्यकताएं पूरी कर लेना उचित है आवश्यकताएं पूरी करने में थोड़ी ही शक्ति लगती है

आवश्यकताएं पूरी होकर जो शक्ति बच जाती है उस शक्ति को ध्यान बनने दो प्रार्थना बनने दो पूजा बनने दो अहो भाव बनने दो और तुम पाओगे कि मृत्यु के समय जब तुम विदा होोगे तो मौत ने तुमसे कुछ भी नहीं छीना क्योंकि आवश्यकताएं तो तुमने पकड़ी ही नहीं थी वो तो रोज की हैं भोजन कर लिया कोई बच थो, थोड़ी रहता है

मौत के लिए तुम कुछ ज्यादा छोड़ना जाओगे छीनने को मौत तुम्हें देख के बड़ी उदास हो जाएगी और तुम ले जाओगी बड़ी संपदा अपने साथ और जो संपदा चिताओं के पार चली जाती वही संपदा पंख बन जाती तुम्हारे लिए मोक्ष के परम मुक्ति के

यारी मौला बिसार के तू क्या लगा बेकाम है रे जरा गौर करो कितनी बेकाम की बातों में लगे हो कोई प्रधानमंत्री बनने में लगा है कोई राष्ट्रपति बनने में लगा है बन के भी क्या करोगे जो बन गए उन्होंने क्या कर लिया है उन पदों पर बैठकर तुम सिर्फ हास्यास्पद पद मालूम होगे छोटे बच्चों जैसी बातें हैं

जो बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएं और समझें कि हम बड़े हो गए कुर्सियां किसी को बड़ा नहीं करती बड़ा होना बड़ी और बात है हां जो बड़ा है जहां बैठ जाता है वहीं सिंहासन जरूर हो जाता मगर सिंहासन किसी को बड़ा नहीं करते बुद्ध जहां बैठेंगे वहां सिंहासन है कबीर के पैर जहां पड़ जाएंगे

वहां मंदिर खड़े होंगे तुम्हारे भीतर संपदा हो तो तुम जहां बैठोगे वहीं साम्राज्य निर्मित हो जाएगा लेकिन वो साम्राज्य बड़ा सूक्ष्म और आंख वालों को ही दिखाई पड़ सकता है और जिनके पास भाव की समझ उनकी प्रतीति में आ सकता है

कुछ जीते बंदगी कर ले आखिर को गौर मुकाम है रे फिर तो कब्र में विश्राम होगा आखिर को गौर मुकाम है रे आखिर तो कब्र मिलने वाली वहां पूर्णा होती हो जाएगी तुम्हारे सारी जिंदगी की दौड़ धूप की आपाधापी की कुछ जीते बंदगी कर ले ये जो जिंदगी थोड़ी देर को मिली है ये जो ऊर्जा का परमात्मा ने दान दिया

से प्रार्थना बना लो इस ऊर्जा में से जितनी प्रार्थना बन गई उतनी ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी उतने ही तुम्हारे जीवन की गरिमा होगी उतने ही तुम्हारे जीवन का सौंदर्य होगा महिमा होगी वाजिब ही को है दवाम बाकी फानी कयूम को है कयाम बाकी फानी कहने को जमीन और आसमा सब कुछ है

बाकी है उसी का नाम बाकी फानी सिर्फ उसका नाम बच रहता है और उसके नाम से जो जुड़ गया वह बच रहता है उसकी याद बच रहती उसकी याद शाश्वत है बाकी सब क्षण पानी के बबूले अभी बने अभी मिटे, ओ उसकी बूंदें सुबह की सूरज की रोशनी में ऐसे चमकती हैं जैसे मोती हों।

मगर अभी उड़ जाएंगी भाप होकर थोड़ी देर बाद इनका कोई पता ठिकाना ना मिलेगा ऐसी ही तुम्हारी आपाधापी की जिंदगी है पानी का एक बबूला कि वो उसकी एक बूंद कि अब झरी तब झरी कि अब फूटा तब फूटा कुछ शाश्वत से पहचान कर लो कुछ सनातन से

गांठ जोड़ लो कुछ उस प्यारे से संबंध बना लो कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनियां ऐसा कुछ करो ऐसा कुछ करो कि भावर पड़ जाए उससे जो सदा है सदा रहा है और सदा रहेगा

कैसे उससे संबंध हो जाए क्या हम करें रो नाचो डोलो मुंह से उठा नकाब दो मैं भी तुम्हें निहार लूं, आंखों को नूर कुछ मिले देख जरा बाहर लूं, पर्दे पड़े हैं हर तरफ कैसा अजीब हिजाब है

झांक कहीं से दो जरा मैं भी तो दिल निखार लू लहरें मचल लहरें उधर मचल रही चांद में क्या छिपे हो तुम रात में ही अगर मिलो आंखों में भर खुमार लू अब्र यह क्यों झलक रहा नीले फलक में हो अगर बर्क में कौंद उठो जरा मैं भी तो निहार लू जरा मैं भी तो निसार लू गुंजा व गुल में है कशिश खुशबू है

इनमें रंग है बूही में कुछ महक उठो फूलों से कर सिंगार लू तार जो दिल में बज रहे खोया हुआ है इनमें सुर उसका कोई पता नहीं कैसे संभाल तार लू अपना ही दिल है क्या कहूं फिर भी नहीं है हाथ में उसकी रविस अजीब है कैसे भला करार लू ढूंढा है जिस जगह तुम्हें पर्दे वहीं पड़े हुए कौन सा वह मकाम है जाके जहां पुकार लू

आंख जिधर चली गई पाई उधर नहीं, मुझ में कशिश की गर कमी किससे कशिश उधार लू दिल को अगर हो खींचते पर्दा भी दो जरा उठा आंख को रह गुजर बना दिल में तुम्हें उतार लू पुकारो बंधे बंधाए शब्दों में नहीं अपनी ही बात हो

फिर चाहे तुम्हारी प्रार्थना तुतलाने जैसी क्यों ना हो तो भी पहुंच जाएगी बड़े सुसंस्कृत बड़े व्याकरण से शुद्ध बड़े शास्त्रीय शब्द न हुए तो चलेगा तुम्हारे होने चाहिए शब्द तुम्हारी प्रार्थना बस तुम्हारी ही प्रार्थना होनी चाहिए

प्रार्थना भी उधार लेते हो किसी दूसरे के जूते उधार नहीं पहनते किसी दूसरे के कपड़े उधार नहीं पहनते किसी दूसरे की जूठन नहीं खाते और उस परमात्मा के रास्ते पर जब भी चलते हो तभी जूठन को अपने चारों तब संभाल लेते हो यह तो अपमानजनक है

परमात्मा के साथ तो सीधा सीधा संबंध होना चाहिए भाव की बात हो मुंह से उठा नकाब दो मैं भी तुम्हें निहार लू आंखों को नूर कुछ मिले देख जरा बहार लू पर्दे पड़े हैं हर तरफ कैसा अजीब हिजाब है पर्दे पर पर्दे हैं जहा कहीं से दो जरा मैं भी तो दिल निखार लूं

अब्र यह क्यों झलक रहा नीचे अब यह क्यों झलक रहा नीले फलक में हो अगर बर्क में काम उठ, कांप उठो जरा मैं भी तो निसार लू बदली में बिजली की भांति कौन से आओ गुंचा व गुल में है कशिश खुशबू है इनमें रंग है बूहे में कुछ महक उठो फूलों से कर सिंगार लू चलो छोड़ो फूल से ही महक उठो इसी फूले से

फूल से अपना सिंगार कर लू दिल को अगर हो खींचते पर्दा भी दो जरा उठा आंख को रह गुजर बना दिल में तुम्हें उतार लू तो फिर आंख को ही रास्ता बना लू आंख ही रास्ता बनती जरा आंख खोलो जरा जागो जरा इस प्रकृति को पहचानो

जरा इस प्रकृति के प्रेम में उतरो इस प्रकृति को छेड़ दो तुम्हारे हृदय के तार प्रकृति से भागो मत क्योंकि प्रकृति परमात्मा है उसका प्रकट रूप उसकी अभिव्यक्ति इसी से जोड़ बनेगा इसी से भांवर पड़ेगी कुछ जीते बंदगी कर ले

आवरण हो जाती उसका ही घूंघ और अगर तुम्हारी प्रेसी से तुम्हें प्रेम है तो उसके घूंघट से भी प्रेम होगा गुरु के चरण की रच लेकर दो नैन के बीच अंजन दिया तिमिर माए उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया

स्वर्ण कलसों में सजल केसर लिए चंपा परिसी और वन तुलसी न पूछो गंध से निर्बंध लतपत है त्रसित और आज कैसा गीत आकुल सिथल इस आज तो मधुमास रेमन कनक पुलकों में तरंगित चित्र लेखा सी धरा छवि दूर तक सहकार श्यामल रेणुका से घिर चला कभी लो

अनमने फागुन दिवस ये हो रहे हैं प्राण कैसे आज संध्या के प्रथम ही भर चला और लालसा से आज आंधी सा प्रखर आलेश पिक की काकली में एक अंगूरी पिपासा मुक्त अंगों की गली में आज तो मधुमास रेमन, मन मिटा कि वसंत आया मन मिटा कि कोयल बोली मन मिटा कि फूल खिले मन मिटा कि रोशनी हुई

तुम्हारी शून्यता का फूल है बीज मिट जाता है तो वृक्ष अगर बीज कहने लगे कि मैं मिटू फिर वृक्ष होगा तो सार क्या है मगर वृक्ष में बीज ही तो प्रकट हुआ है मिटकर। परमात्मा में तुम ही मिटके प्रकट हो एक अर्थ में तुम मिट जाओगे पुराने अर्थ में पुराना तादात्म समाप्त हो जाएगा

तुम्हारी पुरानी सीमा टूट जाएगी तुम्हारी पुरानी परिभाषा बिखर जाएगी एक नए अर्थ में प्रकट हो तब क्षुद्र थे अब विराट होकर प्रकट हो एक अर्थ में मृत्यु और दूसरे अर्थ में पुनर्जीवन तिमिर मां ही उजियार हुआ निरंकार प्रिया को देख लिया अहंकार गया तो निरंकार प्रिया को देख लिया वह प्यारा

अहंकार के अभाव में देखा जाता है उस पर पर्दा नहीं है तुम्हारी आंख पर अहंकार का पर्दा है इस पर्दे को हटाओ जाग उठी जीवन में कैसी मधु की पुलक पुनीत हिलोर कितना सुंदर रे यह मधुवन, कितना कलरव हास्य विभोर जाग उठी मेरे लघु मन में

चिर यौवन के वैभव सी तम अभिशक्त प्राण रजनी में किरण मयी हेमागन श्री इस जड़ता के स्नायु जाल में धमक उठा कैसा कंपन सी सुप्त धमनियों में लहरा कैसा प्लावन अवसित महा महाशून्य में, में मेरा आत्मरण दुस्सह पीड़न साप ज्वलित पापी प्राणों में जाग उठे मेरे पावन छवि की रीति शुष्क पखरियों में मधु का उदगम कैसा

जारा हुआ अब तक कुछ भी ना जाना था और आज परम प्यारे को जान गया एक बूंद में उमड़ पड़ा सागर का बीच विलास सघन एक छोटी सी बूंद में सागर का अवतरण एक बूंद में उमड़ पड़ा सागर का बीच विलास सघन गीत गंध रस विरह तोर में जाग उठे मेरे मोहन भरोसा भी नहीं आता पहली बार जब यह घटना घटती

और तब एक क्षण में घटना घट गट जाती जाग उठी जीवन में कैसी मधुकी पुलक पुनीत हेलोर कितना सुंदर रे या मधुबन कितना कलर हास्य विभोर जाग उठी मेरे लघु मन में चिर यौवन के बैभोसी जाग उठी जीवन में कैसी मधुकी पुलक पुनीत हेलोर आता नहीं भरोसा

साफ जलित पापी प्राणों में जाग उठे मेरे पावन छवि की रीति शुष्क पखरियों में मधु का उद्गम कैसा व्यथामूक जर्जर प्राणों में यह उन्मन गुंजन कैसा वह प्रचंड उन्माद वेदना आज हुई कितनी शीतल इस अशांत विमथित उर्मे क्या जाग उठे मेरे उज्जवल? नहीं आता भरोसा मगर करना पड़ता है भरोसा

गुरु के चरण की रज लेके दो नैन के बीच अंजन दिया तिमिर मा ही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया को सूरज तह छपे घने और जैसे हजार हजार सूरज एक साथ निकल आए जैसे सूर्यों की कतारें निकल आई जैसे सूरजों की दीप माला सज गई कोटी सूरज तह छपे घने तीन लोक धनी धन पाई पिया

लौट के पीछे देखती वे सारी पर्वत श्रृंखलाएं वे सुंदर यात्रा पथ वे वन वे घाटियां वे लोग वे तीर्थ वे पूजा के चढ़ाए गए फूल अंधेरी रातों में बाहे गए दिए वह सब याद आता होगा वे सारी स्मृतियां वे सारे सुंदर दिन जो बीत गए और सामने है हैं सागर।

सतगुरु ने जो करी कृपा मर के यारी जुग जुग जिया मगर मर के ही जी सकते हो स्मरण रखना है सूत्र को मर के यारी जुग जुग जिया सतगुरु ने जो करी कृपा लेकिन ये वचन बड़ा अद्भुत है तुम तो जाते हो गुरुओं के पास

निर्हंकार की कोई साधना नहीं हो सकती मुस्त लोग आके पूछते हैं कभी कि हम कैसे निरअहकारी हो जाएं? तुम कभी ना हो सकोगे क्योंकि निर्अहकारी होने में लगोगे ये नया अहंकार होगा निरअहंकारी नहीं हुआ जाता फिर क्या करें अहंकार को समझो अहंकार को पहचानो अहंकार को जाके भीतर देखो कहां है खोजो सदुगुरु की कृपा से यह संभव हो पाता है

िस मरनी मरो जिस मरनी मरी गोरख बीठा दिखाई पड़ा परमात्मा जब तुम न रहे मर के यारी जुग-जुग जिया जुग तब लग खोजे चला जावे जबलग मुद्दा नहीं हाथ आवे खोजते रहना तब तक

जब तक कि परम सत्य हाथ ना लग जाए तबलग खोजे चला जावे रुकना मत रुकने के बहुत मौके आएंगे मन बहुत बार लौट जाना चाहेगा मन बहुत सी शंकाएं दुशंकाएं कुशंकाएं पैदा करेगा मन बहुत से संदेह उठाएगा प्रश्न चिन्ह जमाएगा मन कहेगा किस उलझन में पड़ गए हो

सब ठीक ठाक चलता था सफलता मिलने के ही करीब थी चार कदम और चले होते तो जगत में ख्याति मिल गई होती इस किस धंधे में पड़ गए इस किस उलझन में पड़ गए ये कहां की भीतर की खोज में लग गए मन बड़े तर्क देगा मरने के पहले मन अपने को बचाने की हर चेष्टा करेगा स्वाभाविक भी है आत्मरक्षा का प्रत्येक को अधिकार भी है मन भी अपनी आत्मरक्षा करता है

और बड़ी तरकीब से करता है बड़े तार्किक ढंग से करता है मन कहेगा न कोई परमात्मा है न कोई आत्मा है न कोई मोक्ष है न कोई स्वर्ग है ये सब काल्पनिक कवियों की बातें हैं। मृत्यु के बाद और कुछ भी नहीं है कौन मृत्यु के बाद कब लौटा है और बता पाया है झंझट में ना पड़ो

ध्यान को बैठोगे तो मन बड़े उपद्रव मचाएगा इतने उपद्रव मचाएगा जितना तुम जब ध्यान को नहीं बैठते तो नहीं मचाता साधारणता तुम अपनी दुकान पर बैठे रहते तो तुम मन इतने उपद्रव नहीं करता कभी जाके एकांत एक में बैठ के जरा ध्यान करना एक घड़ी भर को मन ऐसे उपद्रव खड़े करेगा ऐसी लहरों पर लहरे कि तुम भी चकित हो कि मैं आया था ध्यान करने मन शांत करने ये और अशांति हुई जा रही इससे तो घर पर ही भला था

अपने कामधाम में लगा था जब तुम घर पे हो कामधाम में लगे हो बाजार में उलझे हो मन को कोई चिंता नहीं मन तुम्हारा मालिक है डरे क्यों तुमसे जब तुम एकांत में बैठते हो तुम मन की मालकियत खत्म करने में लगे अब मन संघर्ष करेगा प्रतिरोध करेगा सब तरह के उपद्रव खड़े करेगा सब तरफ के आकर्षण खड़े करेगा हजार हजार प्रलोभन देगा

और हजार भय दिखलाएगा अज्ञात के कि कहां चल पड़े हो खोजाओगे पागल हो जाओगे और अज्ञात खतरनाक भी मालूम होता है क्योंकि अपरिचित है परिचित में एक तरह की सुरक्षा मालूम होती जाना माना है ये कहां चले किस शून्य में चले ऐसे ही क्षण में सदुगुरु की जरूरत है कि भागने ना थे

कि द्वार रोक ले उसका प्रेम तुम्हें भागने ना देगा उसका प्रेम तुम्हारे तर्कों से ज्यादा सबल है उसकी मौजूदगी तुम्हारे विचारों से ज्यादा प्रबल है अकेले में तो तुम भाग जाओगे कौन रोकेगा कौन अटकाएगा कौन समझाएगा बुझाएगा

कौन कहेगा थोड़ी देर और कौन कहेगा कि अब कहां जा रहे हो अब तो परमात्मा मिलने के ही करीब है बुद्ध एक जंगल से गुजरते रास्ता भटक गए आनंद बहुत थका माता है दिन भर की थकान है सांझ होने के करीब आ रही गांव का कुछ पता नहीं एक आदमी से आनंद पूछता है कि भाई गांव कितने दूर है वो कहता है जिस बस कोई दो कोस और आशा बंदती दो कोष

फिर दो कोस निकल जाते आनंद फिर किसी से पूछता है कि भाई गांव कितनी दूर है वो कहता बस ये कोई दो कोस। फिर दो कोस निकल जाते हैं अब तो सूरज ढलने के भी करीब आ गया आनंद बड़ा हैरान है कि कैसे दो कोस हैं जो पूरे नहीं होते वो फिर किसी से पूछता है वो कहता ज्यादा दूर नहीं भाई ये कोई दो कोष

आनंद बुद्ध से कहता है कि इस इलाके के आदमी भी हद के झूठे मालूम होते छह कोस हम चल चुके गांव का कोई पता नहीं बुद्ध ने कहा ये लोग झूठे नहीं ये सिर्फ दयावान है मैं जानता हूं कि ये क्यों दो कोस कहते हैं ये इसलिए दो कोस कहते हैं कि तुम दो कोस चल लोगे अगर ये कहें कि दस कोस, तुम यहीं बैठ जाओगे तुम कहोगे हो गई बात खत्म

ये दो कोष कहते हैं कि तुम चल लोगे दो कोस दो कोस की आशा बनाए रखते बुद्ध ने कहा मैं इनकी बात पहचानता हूं क्योंकि यही तो मुझे करना पड़ता तुम्हारे साथ तुम कहते हो और कितनी देर है समाधि मैं? मैं कहता हूं बस अब हुई तब हुई यही दो कोस ये लोग मेरे जैसे लोग हैं ऐसी एक कहानी में और पढ़ रहा था एक पति पत्नी

पहाड़ों की यात्रा को गए और एक दिन जंगल में खो गए लौट रहे ठीक ऐसी ही कहानी जैसी बुद्ध और आनंद की बड़े हताश बड़े उदास और एक बूढ़ा किसान अपने झोपड़े के सामने बैठा है उसकी बुढ़िया पास में ही

गाय के लिए दाना डाल रही तो वो पूछते हैं कि भाई डांक बंगला कितनी दूर है हम डांक बंगले पर ठहरे हैं और रास्ता भटक गए बूढ़ा कहता है ये कोई चार कोस लेकिन बुढ़िया कहती है कि नहीं जरा उनके चेहरे की तरफ तो देखो वो कितने थके मे दो कोस काफी

जरा उनके चेहरे की तरफ देखो कितने थके मांदे कितने उदास दो कोस काफी चार कोस नहीं चार कोष अतिशय हो जाएगा भारी पड़ जाएगा सदगुरु समझाए रखता है कि बस अभी हुआ और ऐसा भी नहीं कि वो झूठ कहता है अगर तुम पूरे तन में हो जाओ तो अभी हो जाए

ये जो पुकार भीतर की सुनाई पड़ रही है तुम्हें ये जो धीमी धीमी सी आकांक्षा जगी है तुम में सत्य की तलाश की यह कई बार मंदी पड़ जाएगी कई बार बिल्कुल खो जाएगी सुनाई ही ना पड़ेगी तब लौट जाओगे वापस अपनी दुनिया में लेकिन कोई चाहिए जब तुम्हें भीतर की आवाज ना सुनाई पड़े

तो तुम्हारी भीतर की आवाज बन जाए ऐसा कोई चाहिए जिसकी आवाज तुम्हें अपने भीतर की आवाज का ही विस्तार मालूम पड़े जो उस भाषा में बोले जिससे तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा बोलती है, जिसमें तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़े ऐसा कोई गुरु चाहिए जो तुम्हारे जीवन में अभी होने को है जिसमें हो गया हो ऐसा कोई गुरु चाहिए जब तबलग खोजे चला जावे

जब लग मुद्दा नहीं हाथ आ गए कहते हैं यारी रोकना मत खोज को तब तक जारी रखना जब तक कि सार हाथ में ना आ जाए और सार क्या है वही जो मृत्यु के पार जा सकता है जब खोज मरे तब घर करे बड़ा प्यारा वचन है और जब घड़ी आ जाए सार को पाने की जब सार मिल जाए तो खोज मर गई जब खोज मरे तब घर करे तब विश्राम कर लेना

तब घर कर लेना तब आ गए अपने निज स्थल पर अब ना कहीं जाना है अब न कुछ पाना है अब करो विश्राम अब फैला के पैर तान लो चादर, जब खोज मरे तब घर करे उसके पहले कहीं किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना कहीं रास्ते में मत रुक जाना किसी मील के पत्थर को मत समझ लेना कि मंजिल आ गई

जब खोज मरे तब घर करे फिर खोज पकड़ के बैठ जावे फिर जो मिल गया है उसको पकड़ के बैठ रहना अब ना कहीं जाना है ना कुछ होना है आप में आपको आप देखे अब घटना घट गई अनल हक अहम ब्रह्मास्मि। आप में आपको आप देखे और कहूं नहीं चित्त जावे अब तो चित्त जाएगा भी नहीं कहीं

चाहोगी भी ले जाना तो न ले जा सकोगे वही चित्त जो पहले भीतर नहीं आता था और बाहर बाहर भागता था और भीतर लाना चाहते थे तो भी नहीं आता था भाग भाग जाता था छिटक छिटक जाता था पारे की भांति था जितनी मुट्ठी बांधते थे उतना बिखर बिखर जाता था वही चित्त अब बाहर ले जाना भी चाहोगे तो न ले जा सकोगे क्योंकि अब परम विश्राम मिला परम तृप्ति मिली

बाहर तो दुखी दुख पाए सुख की तो केवल आशा थी मिला सुख कभी नहीं दिखाई पड़ा दूर छिद पर बढ़ते रहे और वह भी दूर हटता रहा एक मृग मरीच का थी दूर के ढोल सुहाव ने पास आए तो दुख पाया दूर से जो सुख मालूम पड़ा था पास आके दुख हो गया था अब महा सुख बरसेगा तो चित्त जाए क्यों

अब तो डुबकी मारेगा तो निकलेगा नहीं आप में आपको आप देखे और कहूं नहीं चित्त जावे यारी मुद्दा हासिल हुआ आगे को चलना क्या भावे? अब सवाल ही कहां है अब चलने की बात कहां है अब सार मिल गया सार अर्थात परम प्यारा मिल गया

चुप रहो सौंदर्य की बहती विजन गंधी हवा चुप रहो संदर्भ से टूटे सृजन की सरवरी दूर अनजाने अनिद्रित कूल की भीगी हुई चुप रहो प्रत्यूष की भटकी किरण यावरी चुप रहो नीले कुहासे में डुबोए गीत ओ

छिन गए हैं छटपटाती आस्था के स्वर सभी बिन उगे ही जल गई अभिव्यक्ति अपने बीज में चुप रहो ओ प्रेरणा के संपुटित अक्षर भी चुप रहो रस के अजन में विश्वास ओ रह गया है प्यार का हर लेख जिसका अन पढ़ा चुप रहो ओ मंत्र दृष्टा कर्थ सारे चुप रहो वह बह गया मन से सदा को कथ जिसका अनगढ़ा चुप रहो सप्तरषि मंडल के शिखर पर कांप कर ज्योति के ओ

प्रज्वलित आश ध्रुवां के धनी चुप रहो मत मुझे, मत मुझे प्रवंचक रागनी चुप रहो सारे अगम अनुबंध सुध की राह के सत्य का सब खून देकर भी रहो विश्रब्ध मन चुप रहो ओ बालूका के स्वप्न पंखी मारुति चुप रहो वैधव में डूबी व्यवस्था के रुदन

चुप रहो वन पंखियों की रूपगंधी ओ हवा आज तो कुछ भी कहीं कोई नहीं चुप रहो चुप रहो अनगूंजने ओ संख बादलों गुनगुनाती ओ गुफाओं कंदराओं चुप रहो जब विश्राम का क्षण आ जाता चुप्पी सध जाती न जाने का मन होता न कुछ करने का मन होता न कुछ कहने का मन होता मन ही नहीं होता मनन ही नहीं होता

तो मन कैसे हो गमन ही नहीं होता तो मन कैसे हो कोई लक्ष्य ना रहा सारे लक्ष्य पूरे हो गए कोई भविष्य ना रहा समय विलीन हो गया वासना चुकी तो भविष्य चुक गया और आगे जाने को कुछ ना बचा समय मिट गया इस समय के मिट जाने के क्षण में ही

साश्वत तुम्हारे भीतर उतर आता है उस शाश्वत का नाम ही सार है सत्य कहो उसे परमात्मा कहो उसे मोक्ष कहो उसे निर्वाण कहो उसे ये सिर्फ शब्दों के भेद हैं और कुछ भी ना कहो चुप रहो तो भी चलेगा और कुछ कहो तो भी कहां कह पाते हो उसे

के भी तो चुप्पी ही बनी रह जाती सब शब्द असमर्थ हैं। वह अकथ्य है अनिर्वचनीय ये बड़े प्यारे सूत्र है प्रार्थना कैसे परमात्मा हो जाती प्रार्थना का सेतु

कैसे एक दिन परमात्मा तक पहुंचा देता है बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है रे बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठों जाम है रे यारी मौला बिसार के तू क्या लागा बेकाम काम है रे कुछ जीते बंदगी कर ले आखिर को गोर मुकाम है रे गुरु के चरण की रज ले के दो नैन के बीच अंजन दिया तिमिर माही उजियार हुआ निरंकार पिया को देख लिया

टी सूरज छपे घने तीन लोग धनी धन पाए पिया सतगुरु ने जो करी कृपा मर गए यारी जुग जिया जुग तब लग खोज चला जावे जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे जब खोज मरे तब घर करे फिर खोज पकड़ के बैठ जावे आप में आपको आप देखे और कहूं नहीं चित्त जावे यारी मुद्दा हासिल हुआ आगे को चलना क्या भावे आज इतना